घर की ओर उड़ान इंदी रवि मैं और मेरे पापा एयरपोर्ट पर रहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा कोई घर नहीं है एयरपोर्ट सड़क से अच्छा ही होता है पर हम सावधान रहते हैं कि कोई हमें पकड़ न ले मिस्टर सलूकोमा मिस्टर वेल पिछली रात पकड़े गए दस हरी बोतलें दीवार पर लटकी हुई उन्होंने गुनगुनाया उनकी आवाज़ दो हिरणों के चीखने से भी ज्यादा तेज थी पापा ने कहा उन्हें यहाँ रहने का उन्होंने यहाँ रहने का पहला नियम तोड़ा कभी किसी के नजर में न आना पापा और मैं कोशिश करते हैं कि हम नजर ना आए हम एयरलाइंस बदलते रहते हैं डेल्टा टीडब्ल्यूए नॉर्थवेस्ट हमें सभी एयरलाइन पसंद है पापा ने कहा मैं और पापा नीली जींस नीली टी शर्ट और नीली जैकेट पहने हैं हम दोनों के ही पास एक नीली चेन वाला थैला है जिसमें बदलने के लिए एक जोड़ी नीले कपड़े हैं हम किसी को नजर न आए इसलिए हमने बिल्कुल सादे कपड़े पहने हैं एक बार हमने एक औरत की चींचों से भरी लोहे की ट्रॉली धकेलते हुए देखा हमने एक औरत को चीजों से भरी लोहे की ट्रॉली ढकलते हुए देखा वो एक लंबा गंदा कोट पहनी थी और गेट छः के सामने लेटी थी उसकी ट्रॉली गंदे कपड़े और गेट के सामने उसका लेटना साफ छिटकता था सिक्योरिटी ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया पापा और मैं बैठे बैठे ही सोते अगर हम हवाई अड्डे के अलग अलग हिस्सों में टहलते हैं आज हम कहाँ हैं मैंने पापा से पूछा पापा ने नोटबुक में देखा और कहा अलाश का में वो बोले अब हमें दूसरे टर्मिनल में जाना होगा ठीक है हम वहां चल जाएंगे हम एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को रोजाना ही काम करते हुए देखते हैं उन्हें देखते हैं हम उन्हें उनके नाम से पहचान लेते हैं ये इदाहो जो एनी और मार्स मैन साथ साथ हैं मगर हम कभी साथ साथ नहीं बैठते हैं पापा कहते हैं इकट्ठे साथ में बैठने से हम जल्दी पहचाने जाएंगे एयरपोर्ट पर सभी चीजें सक्रिय हैं यात्री पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट सफाई कर्मचारी अपने झाड़ू के साथ घूम रहे हैं सफाई कर्मचारी अपने झाड़ू के साथ घूम रहे हैं हमें खिड़कियों के पास से जेट विमानों की तेज आवाज सुनाई दे रही है फिर दूसरे जेट की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देती रंग की छोटी सी चिड़िया मेन टर्मिनल में अंदर आ गई फिर बाहर नहीं निकल पाई वो ऊंचाई पर खोखली जगह में फड़फड़ आती रही फिर वो एक खिड़की के पास काट से टकराई और फिर गश खाकर हाफती हुई जमीन पर गिरी वो पूरी तरह से थक कर पस्त हो गई थी फिर वो उड़ एक के पर जाकर अपनी उड़ती रही फिर एक दिन उसे अच्छा मौका मिला उस दिन जैसे ही स्लाइडिंग दरवाजा खुला हो छठ से बाहर निकल गई मैंने उसे ऊपर उठते हुए देखा उसका पंख अब ठीक लग रहा था उड़ो चिड़िया मैंने खुशफुसाते हुए कहा उड़ो और सीधे अपने घर जाओ हालांकि मैं सुन नहीं पा रहा था पर मुझे पता था कि वो चिड़िया गा रही थी किसी भी चीज ने मुझे इतना खुश नहीं किया जितना उस चिड़िया ने एयरपोर्ट रात को भी काफी शक्रिय होता है और वहाँ शोर शराबा होता है आप और मैं फिर भी सोते हैं जब दो और चार के बीच कुछ शांति होती है तब हम उठते हैं दो और चार के बीच काफी शांति रहती है पापा ने कहा उस समय ही कोई फ्लाइट आती है और न कोई फ्लाइट जाती है उन दो घंटे क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इसलिए हम ज्यादा चौकन हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है सुबह को पापा और मैं बाथरूम में जाकर नहाते हैं पापा शेव भी करते हैं चाहे कोई भी समय हो वो बाथरूम हमेशा भरा ही रहता है हमें भीड़ पसंद है अपरचित लोग एक दूसरे से बात करते हैं आप कहाँ से आए हैं फ्लाइट तीन घंटे लेट हो गई यार मैं तो फंस गया और मैं और पापा हम किसी से बात नहीं करते नाश्ते के लिए हम एक कैफेटेरिया से लाल ट्रे में डोनट और दूध खरीदते हैं कभी कभी पापा मेरे लिए एक जूस का डिब्बा भी खरीदते हैं शनिवार और रविवार को पापा काम पर जाने के लिए बस लेते हैं वो शहर के एक दफ्तर में चौकीदार हैं। एक तरफ से बस का टिकट एक डॉलर होता है जब पापा जाते हैं तब मैडम मेडिना मेरी देखभाल करती हैं। मैडम मेडिना दादी जी और डैनी भी एयरपोर्ट पर ही रहते हैं डैनी मेरा दोस्त है जब यात्री सामान ले जाने वाली ट्रॉली बाहर छोड़ जाते हैं तब डैनी और मैं उन्हें इकट्ठा करके पचास सेंट में वापस करते हैं जब भीड़ ज़्यादा होती है तब हम खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं तब हम बैग उठाने का काम भी करते हैं क्या मैं आपका भारी बैग उठाऊँ मैडम डैनी टैक्सी बुलाने में काफी उस्ताद है ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तो खतरा हो सकता है जब पापा काम करके घर वापस आते हैं तब वो हमारे और मेडिना परिवार के लिए हेम बर्गर खरीदते हैं इस तरह वो मेरी देखभाल करने की उन्हें कीमत चुकाते हैं जिस दिन डैनी और मेरी अच्छी कमाई होती है उस दिन हम केक खरीदते हैं मगर मैंने अब वो बंद कर दिया है मैं पैसे बचाकर उन्हें अपने जूते में छिपा कर रखता हूँ क्या कभी हमारा खुद का अपार्टमेंट होगा मैंने एक दिन पापा से पूछा मैं चाहता हूँ कि चीजें पहली जैसी ही हो जाए मम्मी के गुजरने के पहले जैसी शायद एक दिन हम अपना घर खरीद पाए उन्होंने कहा यह तभी संभव होगा जब मुझे और अधिक काम मिलेगा और हम और ज्यादा पैसे बचा पाएंगे उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा यहाँ अच्छा है क्यों है ना एंट्र्यू गर्म सुरक्षित और कीमत भी उचित है मगर मुझे पता है कि पापा पूरे समय हम लोगों के लिए हम लोगों के रहने के लिए घर तलाशते रहते हैं वो कचरा पेटी से पुराने अखबार निकालते हैं और पेंसिल से उनके अक्षरों और नंबरों पर गोले बनाते हैं फिर वो फोन पूत पर फोन बूथ पर जाते हैं पर गुस्से में मुझे पता है कि वो घर के बारे में कॉल कॉल करते हैं मुझे पता है कि उनका उतना किराया हमारे लिए काफी ज्यादा होगा मैं भी पैसे बचा रहा हूँ पापा मैंने पापा को बताया फिर मैंने अपना एक पैर उठाकर अपने जूते की ओर इशारा किया पापा मुस्कराए बहुत अच्छे बेटा अगर हमें जगह मिली तब तुम और तुम्हारे पापा हमारे साथ आकर रह सकते हो डेनी ने कहा और अगर हमें जगह मिली तो तुम, तुम्हारी मम्मी और दादी जी भी साथ रह सकते हैं। मैंने कहा जरूरी है हम उसका भी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे डैनी की मम्मी ने कहा कि वो कुछ समय और रुक सकता था मगर पापा ने कहा कि मेरे लिए वो संभव नहीं होगा अक्सर मैं लोगों को एक दूसरे से मिलते हुए देखता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है कितना अच्छा लगता है घर वापस आकर कई बार मुझे काफी गुस्सा आता है और मैं उन्हें धक्का देना चाहता हूँ और ऊंची आवाज में पूछना चाहता हूँ तुम्हारे पास घर क्यों है हम और हमारे पास क्यों नहीं तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम स्पेशल हो और ऐसा करने से हम अलग छिटकेंगे नजर में आ जाएंगे ठीक है कई बार मैं बस रोना चाहता हूँ मुझे लगता है पापा और मैं हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे रह जाएंगे तब मुझे उस चिड़िया की याद आती है कुछ समय जरूर लगा मगर फिर दरवाजा खुला और जब चिड़िया ने निकल हवा में उड़ान भरी तब मुझे पता है कि वो गीत गा रही थी एक गरीब बेघर मजदूर परिवार की कहानी जो एयरपोर्ट पर रहने को मजबूर